संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आत्मा की दुर्व्यज्ञा मनु जी कहते हैं बृहस्पति मनुष्य उस आत्मा का नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकता त्वचा तो से स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्र से श्रवण नहीं कर सकता वह इन सबका अपना आप है और ये स्रोत्रादि स्वयं भी अपने आप को नहीं देख सकते आत्मा सर्वज्ञ और सब का साक्षी है तथा सर्वज्ञ होने से इन सब को देखता भी है किंतु जिस प्रकार मनुष्यों को दिखाई न देने पर भी हिमालय के दूसरे पार्श्व और चंद्रमा के पृष्ठ भाग के विषय में यह नहीं कहा जा सकता वे हैं ही नहीं उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का ज्ञान स्वरूप आत्मा इंद्रियों का विषय न होने पर भी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता रूपवान वस्तुए अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने पर रूप रहती है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 अज्ञान से अविद्या आती है और अविद्या से मन रागादि दोषों में फंस जाता है इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों भी दूषित हो जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयों में सदा डूबा रहकर कभी तृप्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार वह विषय भोग की इच्छा से बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहता है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 बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से परमात्मा श्रेष्ठ है अव्यक्त परमात्मा से ही विषयों को देखता है जो पुरुष शब्दादि विषय संपूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृतिक विषयों को त्याग देता है वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है परंतु सकाम कर्म करने वाला पुरुष बार बार जन्म मरण के चक्र में पढ़कर सुख दुखादि कर्म फल को ही भोगता रहता है इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो छूट जाते हैं परंतु तो उनसे उसकी आसक्ति बनी रहती है वह तो तभी छूटती है जब उसे पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूट कर मननात्मिका वृत्ति में स्थित हो जाती है उस समय मन ब्रह्म में लीन होकर तद्रुप हो जाता है पर ब्रह्म स्पर्श श्रवण रसन दर्शन घ्राण और संकल्प सभी प्रकार के कर्मों से रहित है इसलिए उस तक केवल विशुद्ध बुद्धि पहुंच की ही पहुंच हो सकती है विषयों का मन में लय होता है मन का बुद्धि में बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है इंद्रिया मन को नहीं जानती मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती किन्तु अभ्यक्त इन सब को जानता है